अतः भाष्यकार अुक्ति दर्श्य दृष्टता अचेतनमें ग्रहीतन क्रहीतमक दृष्टता उभये ग्रही शक्य अत वचनापत् चकारोप्यस् आ चकारेन ना अन्वयादीना अपपत्ते हेतो हे असिधि समुच्चि पूर्व अंगीकृत किमित अंगीत बाह्याध्यात्मकु सुखदुख मोहात्मक अन्तम पर सुखादय भावाः ते आन्तरत्वेन प्रतीयन्ते शब्दादयः सुखादीनां निमित्तत्वेन अस्माकं प्रतीयन्ते अपि च शब्दादयः तत्र शब्दादीनाम् अविशेषेपि स एव शब्दः श्रूयमाणः कस्यचित् सुखाय भवति कस्यचित् दुःखाय भवति कस्मचि काले यदि सुख हेतु आस शब्दी अल दुखे भविष्य एवं शब्दी सुखदुखादेतु नियतव नास्त सांख्यादी मूलांकुरादय पिमित अतः यहाँ तत्त तत्त इती ते तसर्गपूर्वक व्याति बाह्याध्यात्का भेदे पिमितता अतः तसर्गपूर्वक व्यय अमीमहे ते वह सत्वर्जस्तम गुणा अभी परस्पर पिमितता अथवा सत्जस्तमसम परमित प्रसंग आपदेत यत्र यत्र तत्र यमिततव त संसर्गपूर्वक अतः सत्वस्थम गुणा संसर्गपूर्वक प्रधान से अत्यवीकर्तव्य भविष्य अतः लोके कार्य यहाँ सह प्रेक्षापूर्वक कार्यकार अचेत ये क्यों अचेतना दृष्ट भेदा आध्यात्मिकना चेतनपूर्वक अंगीकर्तं शक्यं प्रथम सूत्रे बाह्यकार अचेतन कारणवाद निरा द्वितीयसूत्रं प्रवृत्तेश्च इति अस्तु नाम भवद्भिः अचेतनात् प्रधानादेव जगत निर्मितम् इति पूर्वं यत् प्रतिज्ञातं तस्य वयम् अचेतनस्य कारणत्वे दृष्टान्तः नास्ति इति वयम् उक्तवन्तः इदानीम् अचेतनं कर्तुमेव न इति वयं तस्यापि निषेधं कुर्मः कथम् इत्युक्ते तेषाम् अभ्युपगमः सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाप्रधानं तत् प्रधान, प्रधाने प्रधाने सत्त्वगुणं रजोगुणं तमोगुणम् इति सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति गुणत्रैगुण्यं ते परस्परम् अङ्गाङ्गिभावेन यदा युक्ताः भवन्ति यतः समग्रेपि प्रपञ्चे सत्वस्तम सां पर अन्वय अस्थ न ना, तदस्ती पृथिव्या वा पुनः सत्म प्रगतर्मुख यदि सिया त्रिभिर्गुण गीतास्वी सर्व प्रपंचुण परस्पर सन्नीत अंगीक्रीय से अतःदी यद वस्तु वो निर्दा ती गुणाया सन्नीत अस्त अत अंगांगी भापत्ति अन प्रधान विशिष्ट कार्य निर्मात प्रधान से प्रवृत्ति एवं तक्रिया प्रवृत्ति प्रधान से नवती कुे लोक मृदादय अचेतना रथादय अचेतना चेतना अनधिष्ठिता सवय प्रवर्तं अतः लोक तरह दृष्टव दृष्टाचद यदि हनुम् अंगीकारे प्रथम येकिाव्या आवश्यक परंतु ताद दृष्टंते नीति अतः प्रवृत्पत्र हेतु अचेत जगत्कार द्वितीय सूत्र से अभी प्राय